शबरी की माता सवेरे सवेरे जागकर कर श्रृंगार कर रही है उलझी हुई जटाएं सुलझा रही है शबरी ने कहा कि मां रोज तो ऐसा श्रृंगार नहीं करती थी आज क्यों कर रही हो इन पशु पक्षियों को क्यों बंद किया है कमरे में मां ने कहा कि बेटी आज तेरा विवाह होना है और ये पशु पंखियों का मांस बरातियों को भोजन में दिया जाएगा इसीलिए शबरी जी का कोमल हृदय क्रंदन करोठा आंखों से आंसू बहे मां के हाथ से अपने बालों की लट छुड़ाते हुए कहा छोड़ छोड़ो माता अब मांग ना कढ़ाओगे विवाह है क्या हत्याकांड बाल छुड़ाकर भागी जाते जाते कमरे का दरवाजा खोल दिया सब पशु पक्षी प्राण बचाकर भागे और सब पशु पक्षियों के हृदय से निकला कि शबरी तुमने हमें मुक्त किया है भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे भागती दौड़ती शबरी घर छोड़कर वन में आ गई महात्माओं का दर्शन अब जिस संत से प्रार्थना करती उस समय की लोक मान्यता सभी कहते एक तो तुम स्त्री हो दूसरे शूद्रा हो हम तुम्हें आश्रम में आवास नहीं दे सकते अब शबरी जी के लिए कितनी कठिनाई घर में रह नहीं सकती आश्रम में रहने को मिल नहीं रहा है परंपरा आश्रम में नहीं रहने देती और प्रेम घर में नहीं रहने देता अब रहीम मुश्किल परी कैसे दिवस सिरात मीन वियोग न सह सके नीर न पूछे बात एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगी प्रभु आप ही सुझाए मैं क्या कहूंगा सोमी राम हृदय आ I'll be there. जी का स्मरण किया हृदय में ऐसी भावना आई सेवा सेवा करो पर सेवा कैसे करूं प्रभु आश्रम में तो प्रवेश भी नहीं मिलता जब सब सो जाएं तब सेवा करो रात्रि के समय सब सो जाते और शबरी जी चुपचाप आश्रम में प्रवेश करती झाड़ू लगाती सफाई करती सवेरे समिधा की आवश्यकता पड़ेगी समिधा लाकर कर रख देते पूजा के लिए पुष्प दल तोड़कर रख देती और आश्रम के ब्रह्मचारी संत जब तक जागते तब तक, तक आश्रम से चली जाते अब लोग रोज देखें कि ऐसी सेवा करने वाला कौन है जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता ब्रह्मचारी लोग जाग कर रात रात भर पकड़ने की चेष्टा करने लगे कौन है एक दिन एक कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर गिराकर भागते हुए देखा तो ब्रह्मचारी का ठहरो कौन हो शबरी कांपने लगी डर से रोने लगी चलो महाराज के पास उस आश्रम के अधिपति के समक्ष शबरी जी गई और रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुना दी भगवान का प्रेम घर में नहीं रहने देता परंपरा आश्रम में नहीं रहने देती इसलिए मैं चुपचाप सेवा कर जाती थी मेरे अपराध को क्षमा करें उस आश्रम के अधिपति महर्षि मतन महर्षि के नेत्र सजल हो गए हृदय भाव से भर गया नेत्र प्रेम जल से महर्षि ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हें बेटी कहा है आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी पिता के घर में बेटी के रहने में कोई आपत्ति नहीं है और सेवा ये ब्रह्मचारी लोग करेंगे तुम यही रहो यहीं रहकर राम नाम करो भगवान का भजन करो श्वरी जी बड़ी प्रसन्न हुई आश्रम में आवास मिल गया किंतु उन्होंने कहा कि महाराज फिर आपका बड़ा विरोध होगा जो परंपरा के पालक लोग हैं वे तो विरोध करेंगे ही किस तरह का तो कहीं नहीं उल्लेख है जैसा यह कर रहे हैं महर्षि मतंग ने एक ही बात कही बेटी मेरा नाम मतंग है और मतंग हाथी को भी कहते हैं पर मतवाले हाथी ने भौंकने वालों की कभी परवाह नहीं की कितने भी कुत्ते भोंके पर वह अपनी मस्ती में झूमता हुआ जाता है मैं भी अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूं तुम यहीं रहो शबरी जी रह गए दिन भर राम कहो राम कहो राम कहो बाब रे राम कहो राम कहो राम कहो बाब रे राम कहो राम कहो राम कहो बाबा राम कहो राम कहो राम कओ रे औ नूप प्यारे भलो पाओ दाव दे और शरण चूक प्यारे भलो पाया दिन तुपू तो तन दिनों ताख न भजन कीनो जिन, जिन तुप तो तो तो तन दिनों तक न भजन कीनो जीवन जात जीवन श्रियो जात लोहे के सुतावरे रामो नाम कहो राम कहो बाप रे राम कहो राम कहो राम कहो बाप रे कहत मनुक दास छोड़ दे बीरानिया जा मनुक छोड़ दे बीरानी आस राम जी के गुण गाए राम जी, जी के गुण गाए राम जी के राम जी के गुण गाए राम को तो लिझाव दे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 राम राम कहो निरंतर सोते जागते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम, राम, राम। माता शबरी का जीवन बड़ी दिव्यता में बीतने लगा किंतु संसार का तो नियम है बरासो, सो झरा जो बरा सो बुताना महर्षि मतंग के जीवन का अंतिम क्षण आया है। वे प्राणायाम के परायण होकर देह त्याग करने लगे ब्रह्मचारियों को पता लगा सब शोक में डूब गए शबरी जी को ज्ञात हुआ दौड़ी दौड़ी आई महर्षि को उस अवस्था में देखकर शबरी जी ने सहज भाव से पूछा कि पिताजी आप कहा जा रहे हैं पिताजी आप कहा जा रहे हैं महर्षि ने कहा कि बेटी वहीं जहा एक दिन सबको जाना होता है वहां से कब लौटेंगे वहां से लौटना कैसा यद ग निवर्तनते तदाम परम वहां से लौटना नहीं होगा शबरी जी ने रोकर कहा फिर मैं किसके सहारे रहूंगी मेरा सहारा कौन महर्षि ने कहा कि बेटी सबके सहारे भगवान हैं, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए शबरी ने रोकर काग में भगवान को खोजने कहा जाऊंगी कहा मिलेंगे मुझे भगवान महर्षि मौन हुए शबरी के माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम्हें भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा एक दिन भगवान ही तुम्हें ढूंढते हुए यहां आएंगे यह गुरुदेव का आशीर्वाद महर्षि ने देह त्याग कर दिया सारा आश्रम शोक में डूब गया शीघ्रता में ना तो महर्षि ने यह बताया कि भगवान कब आएंगे और ना शबरी माता पूछ सके उन्हें यही लगा कि कहीं आज ही ना आते हूं दूसरे दिन सवेरे रास्ता साफ करती सबरी कर रही रास्ता साफ मेरे घर राम पधार रास्ता साफ करती भगवान आएंगे लेकिन ये रास्ता तो साफ हो गया पर भगवान के चरण तो कमल से भी अधिक कोमल हैं यह, यहां कैसे चलेंगे पुष्प बिछा दिए इन इन पुष्पों पर होकर आएंगे अच्छा मैं उन्हें बिठाऊंगी कहा पत्ते बिछाए फूलों के आसन बना दिया, यहां बिठाऊ पर खिलाऊंगी क्या तंबे में जल भर के रख दिया पत्ते के दोने में फल मीठे मीठे फल चक्कर रख दिए बेर, और इतनी तैयारी करके भगवान की प्रतीक्षा सुबह है दोपहर शाम नहीं आए श्री राम Ra Ra Ra Ra Subah dopahar Ra ra आज नहीं आए कल आएंगे दूसरे दिन फिर वही तैयारी कब दर्शन दोगे कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी रस्ता देखत चमी थी खत दे। रस्ता, दे खत, उमर रस्ता खत सबरी की उम्र गई सारी रस्ता देख सदरी की उम्र गई सारी रस्ता देख सबरी की उम्र गई सारी कब दर्शन दो राम दीन हितकारी रस्ता रस्ता रस्ता देखत देखत देखत सबरी सबरी सबरी की की की उमर उमर उमर सारी सारी सारी एक दो दिन नहीं गुरुदेव के वचन पर इतना दृढ़ विश्वास देर भले ही हो अंधेर नहीं होगा नित्य व्यवस्था करते प्रतीक्षा करते शबरी माता को एक दो दिन नहीं पद्म पुराण के अनुसार दस हजार वर्ष प्रतीक्षा की है दस हजार वर्ष बुढ़ापा आ गया बारह वर्ष की बालिका बयासी वर्ष की वृद्धा कमर झुक गई त्वचा गई हाथ में लकड़ी केस रासी धवन तो भी रास्ता साफ आएंगे गुरुजी ने कहा है। आएंगे फिर उसी तरह तैयारी फिर प्रतीक्षा यह कौन दिखाती कुटी महानारी यह कौन दिखाती कुटी महानारी इते उत जाति मोद भरी छिन भीतर बाहर होत छिने सुख सो नहीं बैठत एक घरी यही के तन में कछु पीर भई या वियोगिन मानस माह जरी अब जानी परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यह शबरी यह शबरी माता है राम जी के प्रेम की मूर्ति कभी सोचती हैं मैं भीतर बैठी रहूं और भगवान बाहर आए यह तो ठीक नहीं स्वागत के लिए द्वार पर ही रहना चाहिए द्वार पर आकर खड़ी हो गई फिर सोचती हैं गुरुदेव ने कहा कि भगवान तुम्हें ढूंढेंगे तो फिर मैं भीतर ही बैठती हूँ कभी भीतर कभी बाहर कोई आहट भी होती है तो कभी आंखों में आंसू भर कर कहते हैं हे प्रभु प्राण और तिहारे खींचे ये प्राण मेरे तुम्हारी ओर ही खींच रहे हैं अंत में आप में ही समाएंगे लेकिन एक तिहारे पधारे बिना प्रिय या तनु के अनु जो बिल गई हैं अगर आपके आने के पहले शरीर छूट गया तो पानी हाथ पानी ये पाय पखारन को द्रग देखन को तरसे रही गई है बोल, बोल कोई कौआ आकर बैठता है कांव कांव करता है शबरी जी को राम राम सुनाई देता है बोल बोल कागा मेरे बोले बोले मेरे राम भिलनिया भाग्न के भाग खुल जाएंगे भिलनिया भागन के भाग खुल जाएंगे गा मेरे राम कबान बुल बोल पागा मेरे राम कबान आए नहीं सामे लगाई कहां देर रे आए नहीं सामे लगाई कहां देर रे दे, दे, दे, दे आए नहीं लगाई कहां देर रे आए नहीं लगाई टोकनी में रखे मैंने चख चख के टोकनी में रखे मैंने चख चख देर रेगा मन मगन जब होगा मन मगन जब राम मेरे खाए मेरे राम कब आएंगे बोल बोल का मेरे राम कब आएंगे बोल बोल का मेरे राम कब आएंगे राम कब आएंगे आएंगे राम कब नित्य प्रतीक्षा और मुझे लगता है कि तपस्वी के जीवन में तितीक्षा होती है पर भक्त के जीवन में प्रतीक्षा होती है आए भगवान आए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वार खोलकर प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान आएंगे यह विश्वास है वर्ष बीते आज सबरी माता सवेरे सवेरे सोकर जगी जगे सबरी सो उठी फरकत baam bilochana bilo baa baa bilochana baa ba शबरी माता सवेरे सोकर जागी बाया नेत्र फड़क रहा है पाई भोजा फरकत बाम बिलोचन बाहो शबरी माता सोचनी यह तो शुभ सूचक है बाम अंग कर सूचना देते हैं प्रियजन का मिलन होगा शबरी माता सोचती हैं फरकत फरकत भुज शबरी सोच रही है री सोच रही काम विनोचन सबरी सोच रही आई है का राजीव